Svayam Bhagavate Vasudevam Bhuvaneswaraye Om Shanti Shanti Shanti Akhandam Andalaram Rishabham Nada. That I'm blessed only now. That. राकी के बाद क्राती जान लोके का पे भूमि न गिरा उठा तम्हार बहुत तो ऋष भरा तो मुठिकाएक ताई तपिमारा परि उथल जनु वज्रतहारा ृछा गई बोरि सो जागा बल कपिबल विपुलगा दिग दिग मम फौरस दिग मोई जवतें जियतर इस सुरद्रोही हथ गई लक्ष मन कहूँ कपिल आयो दे पायो कह समुझियमकृत भक्षक सुर प्राता सुनक बचन उठ बैठी कृपाला गंग करा सुनिको चंड धाये विभुषण मुख्यति आतुरयाए आतुर्होरी विभंज स्यन सूत अति व्याल किओ ो धरणि दस कंधर विकल सर पान सत दे दूसर घाली रथ से तुरती लंका लय गो सब वीर बंधु प्रताप पुंजोर कबु चरण निनय कु जाग करे कछु गुज्ञ विजय छह तथ हथ बस आज्ञियाचंद्र की मनोमान की श्रीलंका में युद्ध चल रहा है तो पांचवें दिन का युद्ध दो तरह उत्तरार्ध का युद्ध चल रहा है रावण ने लक्ष्मण जी के स्थान मार दी और लक्ष्मण जी जो बेहोश होकर तब तक हनुमान जी आ गए उन्होंने रावण को चपका तक प्रवचन बोले और उसको घूंसा मारा अब देखो दोनों रावण की और हनुमान जी का जीव हुआ उसका वर्णन करते है जैसे ही हनुमान जी आए तो पहले राम ने हनुमान जी की भूसा मारा तो उनको क्या हुआ कि जानके कि तब भूमि न गिरा राम के भूसे को सह लिया, लेकिन सहने के लिए सीधे खड़े नहीं रह पाए गिरते गिरते भी वो अपने पैर तोड़ के झुके हुए लेकिन घुटनों के ऊपर जान के ऊपर अपने हाथ हाथ रख करके अपने आप को न संभाल दिया घूम पर नहीं गिर पाए तो कहते हैं जान उ जान टेक के मैने ऐसा कह सकते हैं घुटने जमीन में लिए और अपने आप को गिरने नहीं दिया बचाए रखा दूसरा ये भी कह सकते है घुटनों के बल बैठ गए और जान के ऊपर अपना हाथ रख करके अपने शरीर के बैलेंस को उन्होंने संभारा लेकिन मुख्य तो बात यह भूमि लगेगा उसके मारने से रावण के मारने से हनुमान जी जमीन घेरी उठा संहारी हनुमान जी उठ करके खड़े हुए और उनको ज्यादा क्रोध आया युद्ध में होता है कि जब किसी व्यक्ति को ज्यादा मार पड़ती है तो फिर उसको ज्यादा जोश भी ज्यादा आता है चोट लगती है अपने खून आता है तो सतरों और जोश आता है और जोश उसके संग्राम करता है तो ऐसे हनुमान जी ने ये रावण का घूसा खाया तो फिर तो तो तो उसके बाद उनको सरजोस आया क्रोध आया इसलिए जो उसको क्रोध देख करके फिर वो खड़े हनुमान जी और एक दाएक दाएक मारा गया हनुमान जी का भी घूसा लगा रावण को उन्होंने कांत करके घूसा मारा रावण की परे उसे रावण के ऊपर वो घूसा ऐसा पड़ा जिसे पर्वत के ऊपर वज्र गिरे रावण चक्री पर्वत हनुमान जी का घूसा है बज्रा का बज्र के समान उनके शरीर पर पड़ा अब रावण की क्या दशा हुई रावण से अपने आप का सामान नहीं था, मूर्छा कहते हैं की वो फिर मूर्छ छो करके जमीन में गिर पड़ा कैसे पता चला कि मूर्छा गई बहुत रिसो जाएगा और जब मूर्छ छो जाए तो खड़ा बैठा नहीं रह सकता तो रावण को मूर्छा आ गई हनुमान जी के घूसे लगने से तो वो घूम पर गिर पड़ा और जब गिर पड़ा तो पड़े पड़े कोई देर में उसको होश आया जब होश आया तब वो फिर उठ करके खड़ा हुआ लगा और, और रावण कहने लगा अच्छा ये भानव तो बड़ा शक्तशाली मैंने हनुमान जी की वो शक्ति की सराहना करने लगा क्या सराहना करता है कि की धिक मम पौर से ही जब सराहना करने लगा तो हनुमान जी कहते है अरे तुम क्या हमारी सराहना करते हो हम तो अपने आप को कहते हमारा हमें हम अपने आप को धिकारते हैं क्या हमें पौरुष है क्या हमें बल है कि रहे हैद्रोही जो हमारे मारने से भी तुम जीवित रह गए तो फिर क्या हमारी है? आप देखो इनमें दोनों में जो बात है वो हो उसको ध्यान दे रावण जो हनुमान जी की प्रशंसा करता है तो प्रशंसा मैने देखो गहराई से देखो तो काक काोक्ति है ये अलंकार कहनाता है ये और इसमें ये है की वो हनुमान जी की प्रशंसा के नाते अपनी प्रशंसा करता है अरे हम तो इतने शक्तिशाली हैं ये हनुमान हनुमान ये बानर वाला हमारे सामने क्या है लेकिन देखा एक बानर भी बड़ा तकड़ा है ऐसे करके वो अपने आप को देखता वो हनुमान जी की प्रशंसा करने के बहाने को अपनी ही प्रशंसा करता है अरे हम तो अजय है ही है हम तो परम शक्तिशाली है ही है श्रावण अपने आप को बताता कहता की बानर जरूर है मैं ये मिला को तो देखा इतना शक्तशाली बानर कोई नहीं मिला था जैसा मजबूती है जितना शक्तिशाली है जैसा भूखा मारता है ऐसे करके वो प्रशंसा करता है कभी कभी लोग दूसरे की प्रशंसा करते हैं देखो इसमें मनोविज्ञान के कितने ही काव्य में सभी अलंकार करके कहे जाते हैं बकरोत कहलाती है कभी कभी दूसरे की प्रशंसा करने में भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है दूसरे को नहीं करता है इस प्रकार से जहाँ इस प्रकार की प्रशंसा कर है वो अपनी प्रशंसा कर रहा है ऊपर से तो लगता है कि माने रावण भी ढाक मान गया हनुमान जी की और अपने आप को कमजोर समझ रहा है तो कमजोर नहीं समझ रहा है वो अपने आप को, समझ है। अपने को सम, समझता है लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को घुसा मारा इससे भगवान शंकर जी कथा सुनाते हैं तुलसी तो राजनाते हैं तो ये तो दिखाते ही रहते है की रावण धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो रही है बीच बीच में वो हार जाता है और इधर राव ये बानर और ये सब लोग जयशील है मैंने इनकी विजय होती जाती तब रावण जो है वो धूम पर गिर गया और बेहोश हो गया इसके माने एक प्रकार से रावण की पराजय हुई गई हनुमान जी झूम पर नहीं गिरे अपने आप को उन्होंने संभाल लिया मैंने जीत गए अब आगे तो, तो जो कुछ होगा परिणाम तो बाद में होगा लेकिन ये छोटी छोटी घटनाओं के साथ भी दिखाते जाते हैं कि रावण धीरे धीरे पराजित हो रहा है हनुमान जी कहते हैं धिक धिक मम हमारी इतनी शक्ति क्या तो हमारी शक्ति की प्रशंसा कहते हो हम तो अपने आप के अपनी शक्ति को धिक्कार करते हैं कि क्या शक्ति हमें है की जो तुम जीत रहे थे अरे हमने घुसा मारा तभी तुम जीवित बज गए तो फिर क्या हमने शक्ति है? तुम क्या करी हमारी कर तुम्हें तो, तो मर जाना चाहिए तो हमारी ताकत इतनी धीरे घूसा मारते तुम्हारे पास निकल जाते तब हम जानते हमें ताकत है ऐसे कही लक्ष्मण ने कहूं कपिल कपिले आयो ऐसे कह करके फिर तो कब तक इतना कह करके वो युद्ध तो राम का हनुमान जी का बंद हो गया उसी बीच में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया और लेकर के चलते बने राम देखता रह गया खड़े खड़े देख दस आनंद भी समय पाओ राम देखा रे हम इतनी ताकत टकरा लगा तो उठा रहे थे लक्ष्मण जी को नहीं उठे और ये तो जस उठाया लेकर के चल गए ये भी राम का हार जब विस्मय उसके हुआ तो ये भी रावण लक्ष्मण जी को खा नहीं पाया उसकी हारण की हार होती है तो देखिए साना ने विस्मय पायो कार वीर समझ जी भाता अब जब लक्ष्मण जी को लेकर भगवान के सामने रख दिया जाकर के हनुमान जी ने तब भगवान श्री राम जी ने उनका उपचार शुरू किया लक्ष्मण जी का वैसे तो लक्ष्मण जी को भरात्री में और उनके इस प्रकार से घायल देख करके भगवान को दुख होता है पिछली बार भी उनको शक्ति लगी कि मेघनाथ में मारी तो, तो फिर संजीवनी बूटी हमारे पर्वत से लानी पड़ी वो खिलाने पड़ी तब हनुमन भगवान इनको लक्ष्मण जी को फिर वो जीवित कर सके रात बीत जाती तो सवेरे प्राणी निकल जाते वो समय बहुत लेकिन ये समय है जो ये है स्थित दूसरी है ये क्या हुआ है की कह रघु समुझी अब लक्ष्मण जी तो बेहोश है लेकिन भगवान राम जो है लक्ष्मण जी के कान में कह के हे hey भाई थोड़ा ध्यान दो हमारी बात को समझो हाँ क्या जो कि तुम कृतान्त भक्षक स्वरूप तुम कृतान्त भक्षक हो कृतान्त के माने है काल यमराज उसके भी तुम भक्षक हो कृतान्त बना सब्त कृत और हाँ? जब अंत हो जाए तो अंत कर देने वाला कौन है यमराज है ये काल है वो अंत कर देता है तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम याद करो तुम तो कृषांत रक्षक हो कृषात को भी खा जाने काल को भी खा जाने वाले हो तो देवताओं के तुम और देवताओं के तुम रक्षक हो देवताओं की रक्षा करने के लिए दो उनकी रक्षा का कार्य कर रहे हो और वृतांत के रक्षक हो तो ऐसे ये बात उनसे कही मैंने ऐसा लगता है कि भगवान ने लक्ष्मण जी को कुछ याद दिलाया अब थोड़ा पीछे के प्रसंग से मिलाते हैं तो लक्ष्मण जी जब भगवान राम को प्रणाम करके रावण से युद्ध करने के लिए चलते हैं तो रावण के सामने पहुँचते और रावण को ललकारते हैं लक्ष्मण जी तो उससे कहते हैं कि देखो तुम क्या इन भागों को मारते बात है? हमको देखो हम तुम्हारे काल आ गए तो लक्ष्मण जी अपने आप को काल बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुमने तो अपने आप को छोटा कर लिया तुम काल होकर के रावण के सामने गए ये बात तुम तो ये समझो कि काल को भी मारने वाले तो लक्ष्मण जी अपने आप को काल समझ कर के रावण के सामने गए तो रावण ने भी उसको सांग मार दी तो शांत लग गई उसको वो तो रावण ने तो सब जितने देवता थे उन सब देवताओं को अपने बस में कर दिया था काल को भी अपने बस में कर लिया था इसलिए जब वो लक्ष्मण जी ने जब अपने आप को थोड़ा नीचे उतार लिया तो फिर रावण की सांग भी उसे लग गई वेदांत सिद्धांत यह है व्यक्ति जितना ही अपने को निम्न स्तर पर ले जाएगा व्यक्ति का व्यक्तित्व तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है जितना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नीचे स्तर पर होगा बस उतना ही अधिक ये सारा संसार उसके सिर के ऊपर चढ़ेगा और उसे पराजित करेगा और दुखी करेगा विजय प्राप्त करने का उपाय है कि शरीर से ऊपर उठो प्राण मन बुद्धि के स्तर पर आओ परमात्मा के स्तर पर परमात्मा के स्तर पर आओ और परमात्मा के स्तर पर पहुंच गए कहाँ अजय हमारा सफरा लक्ष्मण जी तो अजीब हैं, परमात्मा स्वरूप है लेकिन उन्होंने जहाँ इस प्रकार नीचे के देवता कितने हैं परमात्मा की विभिन्न शक्तियाँ हैं वो सब देवता है ये सर एक शक्ति परमात्मा के लक्ष्मण जी को चाहिए ये कहें कि परमात्मा के साथ साधात्मा रखे न कि कृषात के साथ साधात्मा रखे भगवान तो ने याद दिलाया अरे लक्ष्मण तुम कहा तुम का लाल बने घूम रहे थे तुम कृतान्त थोड़ा हो तुम तो कृतांत के भी रक्षक हो तो लक्ष्मण जी बहुत सारे अरे हमको तो परमात्मा स्वरूप है हमारे ऊपर कहाँ कोई व्याघात हो सकता है हम कहीं कोई दुख कैसे हो सकता है क्या हो सकते और ये शक्ति जो है ये ब्रह्म प्रचंड शक्ति है वो हो ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मा जी की शक्ति क्या है शुभा शुभ कर्मो का फलदाता ईश्वर कर्मों का फल किसे प्राप्त होता है जो देहाभिमानी मन बुद्धि के अभिमान में जीव भाव में देव भाव में उसी के लिए ये है कर्म की प्रचंड शक्ति है जिसे कोई बच नहीं सकता उसे कर्म का फल भोग नहीं पड़ेगा अगर चाहते हो कर्म के फल भोग से बचे तो देहाभिमान छोड़ो जीव भाव छोड़ो आत्मभाव में परमात्मा में बस यही उपाय है कोई देव भाव हाँ में रहकर के कोई चाहे कि हम काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ले अमर हो जाए शरीर कहा अमर होने वाला है वो तो काल के अभी रही गए शरीर काल के अभी जियो ब्रह्मा जी के कर्म के स फलों के अभी बस तो ही राज्य सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखते हैं और सब वर्णन करते हैं कथा का हर बात को बार बार अगर उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं कहने लगे तुलसीदास जी तो कथा का रस ही चला गया इसलिए उसको बनाए रखने के लिए संकेत तो करते रहते हैं लेकिन कथा को चलाते हैं आगे बढ़ती रहे कथा बढ़ती रहे और वो पूरी पड़े लेकिन ऐसा ना समझे कि तुलसीदास जो भूल गए इन सब बातों को और बस उसमें युद्ध नहीं रंग गए ऐसे नहीं, नहीं ये प्रकार के जो प्रसंग युद्ध के हैं जब देहाभिमानी लोग पढ़ते हैं लंका कांड पढ़े या युद्ध का परिणाम महाभारत पढ़े बात तो ध्यान से महाभारत के लिए क्या प्रसिद्ध है जो महाभारत करता है उसके घर में महाभारत होती है ऐसी जो लंका कांड पढ़ता है उसके घर में महाभारत होती है किनके घर में होती है देहाभिमानी जो देहाभिमान लेकर दे के इस महाभारत को पढ़ेंगे प्रियंकाकांड को पढ़ेंगे उनके चित में बात क्या चढ़ेगी देखो जैसे भगवान राम भी तो लड़े रावण जहां उनका भी युद्ध हुआ लक्ष्मण भी तो लड़े हनुमान भी लड़े तो हम लड़ना क्यों छोड़ रहे ये सब कथा इसलिए थोड़ी ही तुम भी अपने परिवार में लड़ने लगो और अपने मोहल्ले में लड़ने लगो और अपने सब लोगों से जब आपस में कहीं मिले सबसे तुम अपने वाकयुद्ध और असली युद्ध करने लगो और एक दूसरे को तो पराजित करने की लिए हो जाओ इसलिए ये कथा नहीं है इस कथा को सुनो जीव भाव से सुनो आत्मभाव से सुनो तब इसका वास्तविक तात्पर्य कथा चले पर ये सब जो जीवन के उच्च मूल्य है जिनका के वर्णन यहाँ आता है आध्यात्मिक विकास की कथाएं हैं बातें हैं ये सब इनको बार बार इनका उल्लेख करते रहते हर प्रसंग में मानस के हर कष्ट के ऊपर यही बातें लिखी हुई हैं, जहाँ जहाँ पढ़ लो जहाँ कहीं कुछ न कुछ इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा वेदांत की शिक्षा सर्वत्र विद्यमान कोई भी पन्ना पुल सब्जी को मिलेगा यार लेकिन बात यह है कि हम उससे सीखते कितना और हमारे जीवन में वो कितना आता बहुत बार यही देखते हैं कि पढ़ते बार पार, बार बार बार पढ़ते एक दिन हो गया दो दिन महीनों हो जाए परसों हो जाए लेकिन जहां से तहा एक जग भी इधर से उधर जग में आगे नहीं बढ़ते कि थोड़ा सा सुधार हो जाए कुछ हो जाए वैसे वैसे वही अहंकार वही स्वार्थ वही झगड़ा वही वही मारकाट वही निंदा स्तुति वह उसके आगे कहीं कुछ नहीं था ये सब सबाचर्य प्रवृत्ति सारे जीवन जो सीख ली अब व्यवहार जान लिया जाती है देखो तो जहाँ देखो वहाँ वहां भी असंस्कार में तो समाज में सब जगह हो जाए गांव गाँव नगर नगर सब जगह इस प्रकार तो की है, है और है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लेकिन कम से कम ऐसे स्थान मंदिर के परिसर में रहें भगवान शंकर जी के छत्र छाया में रहें निरन्तर भगवान की कथा सुने निरंतर उसी की साधना में लगे रहें लेकिन फिर भी परिवर्तन ना हो तो तो बड़ा आश्चर्य की बात है हनुमान जी इसीलिए आश्चर्य करते हैं अरे हमारे पुरुषार्थ को धिकार है भगवान की शक्ति प्राप्त करके और उसके बाद में हम इस कर रहे हैं तो भी राम हमारी नहीं मर रहा है यहाँ पर इतनी कथा सुन रहे हैं इतना सत्संग कर रहे हैं कितना कर रही है इतना सब हो रहा है लेकिन ये निशाचर हमारे नहीं, नहीं, नहीं मरता ये अहंकार हमारे तो नहीं मरता ये दोष हमारे नहीं मरता ये अपना स्वार्थ हमारे नहीं मरता उसके बाद युद्ध आगे क्या होता है जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार से बोला तो माना लक्ष्मण जी को स्मरण आ गया ये कथाएं भी क्या है ये प्रवचन भी क्या है स्मरण दिलाने के लिए ऐसा नहीं है कोई शरीर हो गया है गलती से समझ रहा है अपने आप को शरीर है ऐसा भी नहीं है कोई जीव हो गया है गलती से अपने आप जीव समझ रहा है अरे भाई तुम तो शुद्ध सचिकानंद स्वरूप आत्मा हो ये क्या है याद दिलाना है अब याद दिलावे याद ना हो किसी को अब देखो लक्ष्मण जी को याद आ गया जैसे जैसे भगवान राम ने कहा तो उनको याद आ गया हाँ ठीक बात तो सही है होश आ गया उनको और जैसे उनको होश आया तो वो प्रचंड शक्ति जो लक्ष्मण जी की लगी थी वो हुई देखो आगे क्या होता है ए, सुनो तो बच्चन उठ बैठ कृपाला कृपाण लक्ष्मण और गयी गो शक्ति कराला जैसे की छाती में लगी थी निकली आकाश इतनी बात निकली बात न चली जहाँ आपने जीव भाव शरीर भाव छोड़ा आत्मभाव में आए तो ये कर्म का बंधन क्या हुआ ये शक्ति जो लगी हुई थी जिसके कारण रहे थे कि कर्म का फल भोग रहे हैं भोग रहे हैं क्या हुआ शक्ति चली गई कहा को ये शक्ति दी उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की तो ब्रह्मा जी ने उसको ये शक्ति दे दी की देखो ये शक्ति जिसको तो तुम, तुम मारोगे वो तुम उससे विजय प्राप्त कर लोगे तुम उससे वो पराजित हो जाएगा तुम जीत जाओगे इस प्रकार से तुम उसकी रक्षा के लिए रावण को एक लेकिन रावण से कह दिया कि देखो ये शक्ति हम तुमको तो देते जरूर है लेकिन ये एक बार जिसके ऊपर तुम चलाओगे उसके तो ये लग जाएगी और लगने के बाद में फिर उसको घायल कर देगी बेहश कर देगी या मार देगी और उसका काम अपना समाप्त हो जाएगा और उसके बाद लौट करके हमारे पास आ जाएगी फिर वो पास तो माना ये शक्ति ऐसी हुई कि लक्ष्मण जी को करके फिर आकाश में ब्रह्मा जी के पास रावण के पास दोबारा ले अब ऐसा नहीं था देखो अब युद्ध में रावण ने जो है वो अपनी तपस्या के द्वारा उपाय के द्वारा नाना प्रकार के प्रकार जो इकट्ठे कर लिए थे तो इन सब शस्त्रों को भी तो समाप्त करना था उनका भी कहीं तो न कहीं उपयोग होने के बाद में रावण निश्चस्त्र तो हो हा? तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने उस शांत को अपने शरीर के ऊपर स्वीकार करके झेल करके तो उसको, उसको भी समाप्त कर दिया आगे देखेंगे रावण के पास एक और शक्ति अभी है जब भगवान राम के साथ रावण का युद्ध होता है तो जब विभीषण आ जाता है सामने दिखाई देता है तो रावण चित्रा करके विभीषण के ऊपर उसको छोड़ देता है तो भगवान उस विभीषण को एक किनारे करके उस शक्ति को अपनी छाती के ऊपर ले लेते हैं तो ये सब करना पड़ता है उनको जो उसको इन सब अस्त्रों के का, का प्रयोग खत्म हो एकजॉक्ट हो इसमें ये सब करना पड़ता है लक्ष्मण जी ने भी किया और भगवान राम ने भी किया धीरे धीरे उसके सारे अर्थ रावण के प्रकाश समाप्त होते है तो शक्ति आकाश में भी चली सुनंद बच्चन ने उठ बैठ अभी लक्ष्मण जी जो है यहाँ उनको कहते है कृपाल फिर कृपाल क्या भाव लक्ष्मण जी को कृपा भाव लक्ष्मण जी के हृदय में आ गया क्या